गीता तत्व चिंतन ध्यान योग का प्रसाद 290 योग में स्थित होने के साथ लक्षण पहला चित्त की उपरांता दूसरा आत्मसंतोष तीसरा आत्यंतिक सुख का अनुभव चौथा स्थिति से विच्युति नहीं पांचवा इससे बड़ा लाभ दूसरा नहीं छठवा भारी दुख में भी विचलन नहीं सातवा दुख का संयोग कट जाना यत्रो परमते योग यत्र योपरमे चित्त निरुद्धम योगसेया चवात्मत्मा पश्यत्म्य सुखमाकुद्धिग्रातीियम वेति याभ मनते नाधिकं ततः यस्थित तो दुखे न विचार्यते। गुरुते निश्चय योगो निर्विन्न चेत जिस अवस्था में योग सेवन के द्वारा निरुद्ध हुआ चित्त विषयों से उपरामता को प्राप्त होता है तथा जिस अवस्था में ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा अपने भीतर अपने आत्मस्वरूपता को, को देखता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट रहता है जिस अवस्था में यह योगी केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण योग्य इंद्रियों से परे जो आत्यंतिक आनंद है उसे जानता है तथा जिस अवस्था में स्थित हुआ अपने स्वरूप से तनिक भी चलायमान नहीं होता जिस आत्म साक्षात का रूप लाभ को प्राप्त होकर वह योगी उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता तथा जिस आत्मस्वरूपता की अवस्था में स्थित हुआ वह भारी दुख से भी विचलित नहीं होता जो दुख रूप संसार के संयोग में रहित है संयोग से रहित है तथा जिसे योग के नाम से पुकारा जाता है उसे जानना चाहिए वह योग बिना उगताए हुए चित्त से अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है चार श्लोकों में योग में स्थित होने के साथ लक्षण बताए हैं वैसे बीसवें श्लोक में भी योग शब्द का प्रयोग हुआ और में भी पर दोनों के अर्थ में अंतर है बीसवें श्लोक में साधना की दृष्टि से उसका प्रयोग हुआ है और तेईसवें में सिद्धि की दृष्टि से योग एक साधना प्रणाली भी है और सिद्धि की अवस्था भी योग की सिद्धि के साथ लक्षण ये हैं पहला चित्तम उपरमते चित्त उपरांता को प्राप्त करता है दूसरा आत्मनि एव तुष्यति अपने आप में ही संतुष्टि का अनुभव होता है तीसरा आत्यंतिकम सुखम व्यक्ति आत्यंतिक आनंद को जान लेता है चौथा न तत्वतः चलती अपने स्वरूप से मान नहीं होता पांचवा न ततह अपरम लाभम अधिकम मन्यते उससे बढ़कर दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता छठवा न गुरु दुखे न अपि बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता तथा सातवाँ तम दुख संयोग विियोग विद्या उसे यानी योग की उस स्थिति को दुख रूप संसार के सहयोग से रहित जानना चाहिए आइए आइए इन लक्षणों की कुछ विस्तार से व्याख्या करें पहला चित्तम उपरमते चित्त उपरामता को कैसे प्राप्त होता है योग सेवया अनुरुद्धम सन योग सेवन से निरुद्ध होकर योग सेवन का अर्थ है ध्यान योग का अभ्यास इस अभ्यास की निरंतरता से योगी का चित्त संसार से उपरत होकर हटकर अपनी आत्मस्वरूपता में केंद्रित होता है या इसे यो भी कह सकते हैं कि ध्यान योग का अभ्यास साधक के चित्त को आत्मा में या परमात्मा में इस प्रकार केंद्रित कर देता है कि उसकी बाहर जाने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है यही चित्त की सही उपरांता है उपराम हो जाने का अर्थ है बाहर कहीं जाने की रुचि का नष्ट हो जाना जैसे हम किसी पक्षी को पिंजड़े में बंद कर देते हैं पहले तो वह बहुत फड़फड़ाता है पिंजड़े को चोच से काट डालना चाहता है पर जब वही भोजन पानी मिलने लगता है तो उसकी बाहर जाने की रुचि धीरे धीरे समाप्त हो जाती है फिर जो पिंजड़ा खोल देने पर भी वह बाहर नहीं निकलना चाहता और यदि निकला भी तो पुनः स्वयं आकर पिंजड़े में घुस जाता है यही उपरामता की स्थिति है योग सेवन से चित्त निरुद्ध होकर उपराम कैसे हो इसका वर्णन आगे के चौबीसवें से छबीसवें श्लोक तक किया जा गया है दूसरा आत्मनि एव तुष्यति अपने आप में ही संतुष्टि का अनुभव कैसे होता है आत्मना आत्मान पश्यन बुद्धि द्वारा अपने आत्म स्वरूपता को देखने से तो क्या बुद्धि से आत्मा को देखा जा सकता है श्रुतियाँ तो कहती है नैसा तर्केण मतिरापने कठोपनिषद यह आत्मति तर्क बुद्धि के द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है न तत्र चक्ष ग वागति नो मन के नोपनिषद उस ब्रह्म तत्व तक न तो नेत्र जाते हैं न वाणी न मन जन न मनते न उपनिषद जिस आत्मतत्व का मन से मनन नहीं किया जाता तो ऐसे आत्मतत्व को जो अवांग मनस गोचर कहा गया है जिसे गीता ने बुद्धेह परम बुद्धि के भी परे बतलाया है बुद्धि के द्वारा कैसे जाना जा सकता है इसके उत्तर में श्रुतियां ही कहती हैं कि भले ही यह आत्मतत्व सामान्य मन या बुद्धि से नहीं जाना जाता पर जो मन योग सेवन से शुद्ध हो गया है जो बुद्धि योगाभ्यास से पवित्र और एकाग्र हो गई है ऐसे मन और ऐसी बुद्धि से यह आत्म आत्मतत्व देखा जाता है कहा भी है मन सेवाणु दृष्टव्यम वृदारण्य उपनिषद मन के द्वारा ही उस आत्मा को देखना चाहिए दृष्टि त्व्र या बुद्धिया सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्शी भी कठोपनिषद यह आत्मतत्व सूक्ष्मदर्शी पुरुषों द्वारा तीव्र और सूक्ष्म बुद्धि से देखा जाता है आदि इस प्रकार साधक साधना से अपने मन बुद्धि को शुद्ध और एकाग्र कर उस आत्म तत्व को देखने में समर्थ होता है फल यह होता है कि उसके लिए और कुछ देखने पाने जानने की वस्तु नहीं रह जाती वह अपनी स्वरूपता में ही पूरी तरह डूब कर संतुष्ट रहता है